परमात्मा को देखने के लिए परमात्मा को जानने जानने के लिए ताकत मत लगाना क्योंकि हमारी जानने की सामर्थ्य उतनी नहीं है कि भगवान को जान पाए हमारी आंखों में इतना दम नहीं है कि भगवान को देख पाए बाबा ने कहा सोई जाने जही देह जनाई वही जान पाएगा जिसको वो चाहेंगे और जानत तुम ही तुम्ही हो जाएगा हम तो केवल गुरु के वचनों पर विश्वास करके मान लें कि भगवान है भगवान समदर्शी है भगवान की कृपा सब पर बराबर है हमारा उतने में कल्याण हो जाए नवमी तिथि बहुत भावुक होकर के चतुर चालाक को भगवान नहीं मिलते बोले को मिलते हैं सरल चित्त मालिक को मिलते हैं नवमी ने कहा प्रभु मैं हूं इतना मेरे लिए पर्याप्त है और आपकी नजर मुझ पर पड़ गई ना मेरा कल्याण हो गया भगवान ने इधर उधर घूम करके देखा कि इसमें कोई विकार नहीं है भगवान ने कहा तुम खाली हो ना तुम हो ना ने कहा हाँ प्रमो लोग रिप्ता कहते हैं हम तीन बहने थी चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी दो का तो वर्ण हो गया एक को गणेश जी ले गए एक को बोले नाथ शंकर जी ले गए बोले तुम बोले मुझको कोई नहीं पूछता भगवान ने कहा जिसको कोई नहीं पूछता है उसको मैं पूछता है। तो खाली हो ना जो खाली होगा उसी को मैं भरता हूं इसलिए भगवान ने नवमी को भर दिया एक विशेषता और थी नवमी की भगवान ने कहा भाई तुम में और मुझ में कुछ कुछ समानता है मैं जन्म लो चाहे नानो बराबर रहता हूं में कोई परिवर्तन नहीं आता और नवमी तुम्हें भी कोई बदलाव नहीं आता है कोई गुणा करो चाहे जोड़ करो जब नौ का पहाड़ा पढ़ के देख लेना सबका टोटल नौ ही आवेगा नौ एकम और नौ दु अठारह का जोड़ करिए नौ नौ तीयत सत्ताईस सात और दो नौ चौदह छत्तीस छह और तीन नौ पंजे पैतालीस चार और पांच नौ छिन्न चौवन पांच और चार नौ सत्तीस तिरसठ छ और तीन नौ नाम इक्यासी और नौ नए नब्बे तुम्हें भी विकार नहीं आता है जिसमें विकार नहीं आएगा वही परमात्मा की प्राप्ति का पात्र माना जाएगा नौवीं तुम खाली हो तुम